तुम एरा नो वसु आत्मा हमारे लिए सब तिथि के धन कल महाकनिक युद्ध में हमारे और हमारे युद्ध तथा तेनाली के अविता प्रेक्षक वृद्धा वर्धक हवा आप हो तथा बोधि हमको अपने ही जन्म हे भगवान जब आप हमारी रश्मि योद्वा होंगे है। समझने और समने का कयास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 ईश्वर हैं वे ईश्वर को नहीं न सम गलत समझते हैं नहीं तो है ने तर्णम यही मन्त्रो के विषय स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के महान प्रयासशील योग्यताशील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 मन्त्रे बा आ शत्रु ईश्वर पराजित कर हरा अविष्कार सीता है इ भाषा को ल ईश्वर जोगा अस्तर सैयारे करेगा, लडा केगा हे शत्रु दूर्या साथ दिया जाए। हो जाए। में के तो को के इतो जोर इतिहासम देखा आपने जार्के लोगो भारत आक्रमण मूर्ति को भगवान् सम् गया मूर्तया जो हो राक्षसो मि तु अस्मि लेख बैो न बिगे ये गलत ईश्वर मानने चेत् परिणम आया इसलिए महर्षि एक बात कही उसका भाव सुनिए जिन लोगों ने न को ईश्वर मान लिया था सब कुछ कर मूर्तया समती तुले आसो गाजर मूली की काट डाला विदेशी लोगो और वो मूर्तया कुचन सकी ऋषि नी बहे लोगो तुमने मूर्तियों को भगवान मान के उन्मर्द करवा दी यदि तुम ईश्वर की भक्ति करते तो दुष्टों के दांत खट्टे करते ये देखा है ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति ईश्वर को समझता है और वो पूरी तैयारी करता है ईश्वर को सहायता देता है सहायता कैसे दे देता है ये बात समझ लीजिए अंतर्यामी रूप से व्यक्ति ईश्वर ज्ञान देता है बल देता है आनंद देता है सास देता है सीधे दे गुणस्य व्यक्ति बना ईश्वर प्रथना कते ह स्तृति कते है भक्ति कते तु ईश्वर सहायता मिलतीशर सम्बन्ध जुडा रता ईश्वर की सहायता जि रूप मिल सकु हैसूप तैारी के सज्जाते संघर्षत्वं और शत्रुओी प्राप्त लगानी आई नहीं नी सोचा भगवान् रक्षक है और भगवान् युद्ध करता है डालेगा ऐसा कत्रु मया जि बहु क्षेत्र शत्रुओ कपसमे की आज्ञा का पालन करके किया जाता है ऐसे ही आंतरिक शत्रुओं को भी समझ लेना चाहिए अज्ञान अधर्म मिथ्या आचरण अशुद्ध उपासना बुरे विचार काम क्रोध लोगों आदि ये आंतरिक शत्रु हैं इनको भी व्यक्ति दूर करने के लिए मान पुरसार करता है और उसके पश्चात प्रमाणों ने फायदा मांगना है और फिर जीतता है यह का अभिप्राय ये ईश्वर हमारे शत्रु को प्राप्त कर दो हरा मार डाल अब इसको भी संगति से नहीं देखा जाए तो उनसे अर्थ है, वो मान बैठेगा कि अंदर के शत्रों को भी ईश्वरी मां डालता है और बाढ़ वालों को भी ईश्वरी मां डालता है मुझे कुछ करना करना नहीं अपनी भारत देश की बुद्धि को आप देखें तो हंस पड़ेगा कहेंगे इतना मूल देश एक आदेश भारत के लोग दो तरह के ईश्वर भक्ति वाला एक भाग है उनके मन में अंधविश्वास है ईश्वर के प्रति और अंधविश्वास को लेकर केवल कुछ काम विफल है दूसरा पर एक नास्तिकों का है ईश्वर को नहीं मानना नहीं उपासना करना वो दूसरे ढंग से भारत में रहता बाटाई कर्मणी एवं अधिकारे माँ फदेशु कदा चने इसका अभिप्राय है कर्मणी एवं अधिकार है ये व्यक्ति तेरा कर्म में अधिकार है मा फलेशु कदा चने इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति शक्तिकर्म करता कर। और है और फल को ईश्वर के ऊपर छोड़े रहते एक स्टेडिंग जी इसको निष्काम में बदलेंगे है इसी वाक्य को तो बात करेंगे कर्मी एवं अधिकार से माफे अब योगी के लिए लागू करेंगे तो क्या करेंगे हे व्यक्ति निष्काम कर्म कर और लौक पली मत की तो हम से हम कर्म क निष्क कथि आ कर्म जाते लौके दूसरा भाग कर्म स्वातन्त्र है केगे और पिन्ता पल कि मिला के मिला प्रे चिन्ता मत क कर्म तेरा अधिकार है अब इसको ठीक उल्टा करें तो भारत देश पर लागू होगा उल्टा करेंगे तो क्या कहेंगे हले के वह अधिकार थे मां कर्म ही कदा बन क्या होगा फलम ही तेरा अधिकार है कर्म में कुछ नहीं इसी विदेशी ने व्यंगी भाषा बोली बताई भारत का सारा चेहरा देखा उस गुम कर राजनीति व्यवहार और कहने लगा मखौल उड़ाया क्या देखा क्या समझ में आया कहते भारत का रक्षक और संचालक व्यवस्थापक स्वागवान है भारतीयों को कुछ करने की जरूरत समझ लीजिए आप तो दोनों प्रकार के शत्रुओं को जीतने का अभिप्राय परुषार्थ को भगवान् बनो सङ्गमात्मार्थना को ये अभिप्राय के वा ईश्वर हम शत्रु कोरा को हो शक्ति दो बल दो हुसागे हारे बहे शत्रु पराजिते औरकाम करोति अन्ते शत्रु पराजित ये जिम् आरसी बात की हमारा देश या भूमि पूरी भूमि को धन धनी से पूरी कर दो धन संपत्ति से युक्त कर दो क्षेत्र में यही बात है कि व्यक्ति परिश्रम करता है ईश्वर के दिन साधनों से पुशाक करता है पृथ्वी जलवायु ने आकाश के सहायक ईश्वर वर्षा करता है नियम बनाए वायु और जल के माध्यम से सारे प्रयोग होते हैं हम बुद्धि दिमागे हैशको ज्ञान ईश्वरी सीटी एक सहायता है परम्परा सौके बाबर है ये पृथ्वी है जन है अग्नि है वायु है सूर्य है चोरी और कि सौके जीने का साधन समान पर उपास व्यक्ति ईश्वर का भक् व्यक्ति ईश्वर कुद्धि क्रियते वा व्यक्ति जो ईश्वर की ओर से सहायता प्राप्त कर देता है वह सीधी सहायता ईश्वर की होती अर्थात ईश्वर ज्ञान देता है ईश्वर बल देता है ईश्वर को उत्साह देता है आंतरिक रूप में जो हमको सहायता मिल है वो आंतरिक रूप में सीधी सहायता है योगाभ्यासी व्यक्ति जन्म जन्मांतर की वासनाओं को पराजित करना चाहता है जीतना चाहता है दूर करना चाहता है समर्ण रहे जब तक व्यक्ति ईश्वर को नहीं जानता नहीं मानता उसकी उपासना नहीं करता और यम नेम का नहीं करता कभी भी खाम क्रोध लोग माली शत्रुओं को जीत नहीं सकता पुरुषार्थ कर सकता है और कुछ स्थिति को प्राप्त कर सकता है पूर्णरूपेण सीधी की सहायता बिना का जो विनति न जीतना भौतक वैज्ञान ईश्वर न मानने वा ईश्वर की उपासना न करण ईश्वर सीधी नहीं ने वाला, मनवर्य को पूर्णरूपेण न जीत सारणी ईश्वर उपसना विज्ञान व्यक्ति सारी बाते जा उल्टा सीधा सब हो जाता है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान हनी लाभ का परि ज्ञान ईश्वर उपसना मिलता वेश भोग वे आनन्दो उडाके रता स्वाप्त व्यक्ति का करो मोहे क्यो देस््यो म इसलिए मानते हैं कि वह सुख का भी राशि व्यक्ति धनराग की खोज करता है और लौकिक सुख मिलता है और लौकिक सुख जैसे सायकाल मैंने बताया वो, वो वैसा ही होता है भोगते जाओ इच्छा बढ़ती जाएगी भोगते जाओ इच्छा बढ़ती जाएगी भोगते जाओ कभी भी इसका कोई भी अंत नहीं आना और इसकी पूर्ति के लिए वो विविध पाप करता है विविध बुराई करता है आज की स्थिति क्या है भोगवादी की पठा जा भयङ्कर भोगवाद भाय भा चाता धन को सम्पत्ति च पिता पुत्र की स्थिति पति पत्नी की स्थिति योगाभ्यास छोडो सन्न्यासी स्थिति भोगो चाता और बही चाहता ऐति उत्पन्न क्या प्रत्य व्यक्ति अपि पूर्ति कुत्र इच्छाओतारा कते हे दूरीनता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 का मूल कारण ईश्वर से संबंध कट जाना ईश्वर से संबंध टूट जाना ईश्वर को गीत न मानना ईश्वर की उपासना न करना वहां से आनंद की उपलब्धि न होना ये वेद और ईश्वरों के ग्रंथ लाखों करोड़ों वर्षों से चले आए किसको व्यक्ति समझता ही नहीं उनको पागल कहता चला जा रहा है विदेशी लोगों ने षड्यंत्र बनाए ये सारे पागल थे ये चंद्र में बैठ के कल्पना करते थे वेद गडरियों के गीत हैं गडरियों को जानते हो गठरिया था कोई और वही जंगल में रहता है और भेड़ों में रहता है और कई बर्ड के दृष्ट बीचो और गा रहे अग्नि हीरे पूम देव का श्रम अभी देवा यह निशा अभी देव।, देव की पूजा करूँ विदेशियों कस्मै का क्या में भक्ति किं स्वटके और भारत का विनाश भारती में तो ये कहते कहते अभिन पूजा कहते थे कस्मै देवा य विशा हम इस देर की उपासना करें हमको कोई पता नहीं अपना पता नहीं देव का पता <laughs> अभी इनको पता ही नहीं जब आप ऋषियों के गर्थों को ठीक है नहीं पढ़ेंगे नहीं मानेंगे नहीं जानेंगे तो ऋषियों ने क्या किया कहीं प्रजापति कह का अर्थ है प्रजापति प्रजा का पालन करने वाला बनाने वाला भगवान का नाम क है कसमय देवायुस प्रजापति सारी हवि अर्पित कता हस् आज्ञा पालनता हि वर्धना कुसम अपि सारे के सारे वैज्ञान बनने पी धनवान् बनने पी और स्यान दि है मा जाति मानव जाति भयङ्कर एक भेडिये केप सम्यक् पुरा भेडिये जलं बहु उ हमने भी देखा हरियाणा में साथ साथ वेटी एक जगह रहते थे उसको हरियाणा के लोग सातारोहण कहते थे हाँ जी हमेशा स्वभाव है और बगा भी दे देता है तो वो साथ, -साथ रहते थे और हल चलाते समय कई बार बताया गया कि हम हम समाज में सब जगह बैठे गेरा देखें अब चलाने वाले को खेत की क्या के बीच में हद छोड़ के और बैल के पास में बैठना पड़ता है बैल के पास में भेड़िया नहीं आता गहू के पास में डरता नहीं तो कहना क्या चाहता था उस समय लोग भेड़िए डरते थे आज भेड़िए उतना नहीं डरते जितना मनुष्य क्यों ये भोगवाद की लीला टकाधर में टका टका परमम वनम इसके लिए श्ति हा टका ईश्वर को समो ईशर प्रथना करो तो अब इसको पर मेरी ढं सी तु मिले अवश्यं ब्राह्मण मे बा आ बके बोले ईश्वर सम्बन्ध म अथवा खोद के मैं भी कु मिश्रि